सिद्धि के लिए मूल में अनुमान दिया गया मूल अर्थात मुक्ति मुक्तावालीराधिकम करम कार्य पटाधिवत टीकाकार इसका संशोधित अनुमान क्या कर दिए कार्यम विशेषता सम्बन्ध अवच्छिन्न कृतित्व अवच्छिन्न कारणता निरूपित तो समुवाय सम्बन्ध अवच्छिन्न कार्यता शाली आगे प्रतिनिधित्व ये अनुमान दो जागा में दोष दिखाया ध्वस में तो दो जागा मतलब ध्वंस में दो प्रकार की दोष दिखाया क्या क्या दोष दिखाया बाध और व्यविचार बाध को बारण करने के लिए पक्षता में क्या विशेषण जोड़ दिए सत्व विशिष्ट और वे विचार वारण करने के लिए किसमें विशेषण दिए हेतु में दे? देतु देतु हे क्या दे दिए ये सब विशेषण दे दिए दे तो अथवा कह करके दूसरा विकल्प दिए की जैसे था कृतिजन्य तो हम को साध्य मान लीजिए और जन्यतम कार्योत्म यह आपका हेतु हो जाएगा तीन प्रकार के अभाव अच्छा मतलब विशेषण अभाव विशिष्टा भाव ये कहते हैं तो हमारा हेतु था कि प्रतियोगिता संबंध है न प्रागभाव अभी हम इसके साथ विशेषण दे दिए सत्व विशिष्ट थे थे थे थे थे ना वो ठीक है ये प्राग भाव में सब तो विशिष्ट सब तो, तो विशिष्ट तो जन से मैं जाकर के प्राग भाव विशिष्ट हाँ ठीक है, थीक है। विशेषण भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव क्योंकि हमारा अभी कार्य होता है ध्वंस वो कार्य में लेकर के हम अभी कार्यत्व तो रखेंगे और कार्यत्व तो का अर्थ हो गया प्रतियोगिता सम्बन्ध है न प्राग भाव तो प्राग भाव को हम लेकर के ध्वंस में रखेंगे तो ये प्राग भाव हमारा जो हेतु है वो ध्वंस में नहीं रहना चाहिए किंतु तो प्रतियोगिता सम्बन्ध प्राग भाव तो ध्वंस में रह जाएगा तो इसलिए जो विशेषण अंश दे दिए इस प्रकार के ये नहीं रहेगा अर्थात ये विशेषण अंश सत्व विशिष्ट प्रतियोगिता संबंध में भाव ये नहीं रहेगा विशेषण अंश ही नहीं रहेगा नहीं रहेगा तभी इस प्रकार की अर्थात तो तो अर्था तो हम नगर मूल अनुमान के अनुसार दे देंगे टीकाकरण जो विकल्प दे दिए अर्थात तो क्षिति अंकुराधिकम कृतिजय नियम कार्य ये कर देंगे तो इससे कहेंगे कि ईश्वरीय कृति सिद्ध हो जाएगा ईश्वरीय कृति क्यों सिद्ध होगा ये जीव कृति को लेकर के सिद्ध साधन दोष होगा इसको वारण करने के लिए क्या समाधान दिया गया अदृष्ट अद्वार को दे, दे देंगे जीवी आकृति क्षितिय अंकुराधिकम कृति में कारण है किंतु जो अदृष्ट द्वारा को हो गया जीवी प्रारब्ध कैसे बनेगा कृति करने से तो प्रारब्ध बनेगा जीवी कृति से धर्मा धर्म होगा वो धर्मा धर्म जागरण के कारण बनेगा जीवीय घटक घट कैसे वो अंकुला कृति दिखता है जीवी कृति कैसे मान लेंगे हम क्षति अंकुरादिकों में ले रहे ना पक्षियों आपका घट नहीं है ना घट लेने से कुलाल कृति कुलाल ही जन का सिद्ध होगा ईश्वर कैसे सिद्ध होंगे कौन मानेगा कुलाल सामने में बना रहा है किम ईश्वर को लेंगे कुलाल अजीब है तो फिर सीधा साधन हो रहा है ना आपको अगर कोई कारण मिल रहा है आप एक अदृश्य कारणों को जो दिखता नहीं उसको क्यों मानेंगे? तो जहां कोई कारण नहीं दिखता है वहां हम कहते हैं कि कार्य तो हो रहा है कोई ना कोई कारण होना चाहिए वो कौन होगा ईश्वर होगा इस प्रकार की बात करें क्षितिअंकुरादिक में जीव आकृति नहीं है वही तो मूल हुए बाकी दिया ना तो अस्मद आदि से ये संभव नहीं है जीवो आकृति से क्योंकि कोई जीवो वहाँ से कर रहा है ऐसा नहीं दिख रहा है ये तो पता नहीं भाई अन्य मत तो जो विचार करेंगे तब तो देखेंगे नहीं, नहीं, तो, दे, तो, दे तो, दे। तो अदृष्ट द्वारा जीव का ये ग, ग, ग, ग, ग, कर पाएगा तो इसी प्रकार के अर्थात जीव का अदृष्ट में ये सामर्थ्य नहीं होगा कह देंगे जीव कैसे कर देगा जीवो का अदृष्ट में इतना सामर्थ्य है हम अगर प्रश्न करेंगे आप क्या उत्तर देंगे दीजिए उत्तर हम कहते हैं कि जीव का कृति में ये सामर्थ्य नहीं है मतलब जीव का अदृष्ट में ही ये सामर्थ्य नहीं है जीव का अदृष्ट नहीं कर पाएगा जीव का अदृश्य सब कर देगा ऐसा कहने का आपके पास क्या तर्क है उत्तर दीजिए कुछ नहीं कर पाएगा अदृष्ट हो द्वारा तो क्यों अदृष्ट हो द्वारा तो इसलिए कि हम ईश्वर गुल करके एक पदार्थ मानते हैं उसमें हमको लेना है आप कहेंगे ईश्वर क्यों मानेंगे? हम कहेंगे जीवो कैसे बना देगा आप जैसे तर्क देंगे हम ऐसे तर्क देगा तो अच्छा यहाँ जो पंक्ति है उसके आधार पर और देखेंगे तर्क का तो कोई अंतर नहीं रहेगा ठीक है तो अभी ये अनुमान से कृतिजन्य तो सिद्ध हुआ क्षिति अंकुरादि को ये जो कृति हुआ कहते लाघव ज्ञान सहकारण एक कृति मानेंगे और एक ज्ञान एक चिकित्सा ये भी सिद्ध हो जाएगा ये लाघव सह सहकृत ये अनुमान से सिद्ध होगा कि कृति एक है अभी ये जो अनुमान से कृति सिद्ध हो रहा है लाघव ज्ञान से कृति एक हुआ कहे तभी ये कृति में एकत्व कृति ज्ञान इच्छा हो गया ये ज्ञान में एकत्व ये क्या पदार्थ है संख्या होगा क्यों नहीं होगा गुणे गुण अनंगीकारा अभी संख्या नहीं होगा तो द्वितीय विकल्प क्या दिया था एकत्व तो का क्या अर्थ हो जाएगा नित्य ज्ञान वनिष्ठ प्रतियोगिता क्या है पंक्ति आगे नित्य ज्ञान व वेद अनद आगे हम बक्षर सुनना चाहते है अनव छेद कत्वे वहाँ तो होना चाहिए अभी नित्य ज्ञान व व्य भेद प्रतियोगी ये कौन हो जाएगा भेद प्रतियोगी कौन होगा अनेक ज्ञान व प्रतियोगिता अवच्छेद को कौन हो जाएगा अनेक ज्ञान, अने ज्ञान। प्रतियोगिता अवच्छेद तत्व ये कौन हो जाएगा अनेक ज्ञान में जो रहेगा अनेक ज्ञान में कर्मधारे लेकर के अनेक अज्ञान कर्म धारे हो गया अनेकों में क्या रहेगा अनेकों में क्या धर्म रह जाएगा अनेक तो प्रतियोगिता अवच्छेद कहने से अनेकत्व और प्रतियोगिता अनविच्छेद अनवच्छेदत्व कहने से एकत्व एक एक एक एक एक तो यही एकत्व एकत्व का रूप यही है कहा गया प्रतियोगिता अनवच्छेद ये एकत्व हो गया नित्य ज्ञान हाँ नित्य ज्ञान व्याप्ति तो कर नित्य ज्ञान का व्याप्ति नहीं मिला वहाँ यही तर्क देते हैं कि आप उत्पत्ति विनाश वाला मानने से वो गौरव होगा लेकिन जो प्रसिद्ध है वो तो ज्ञान ये अनुमान से वही सिद्ध वो ही करते हैं अर्थात ये प्रसिद्ध नहीं है ये चीज नित्य ज्ञान का कहीं सिद्ध ही नहीं है इसलिए वही अनुमान से भी सिद्ध करते हैं और लाघव तर्क देते हैं साथ में लाघव तर्क नहीं रहेगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा लाघव क्यूँ देते हैं कहते ये मानने का क्या आवश्यक है जीव जैसा उत्पन्न नाश वैसा मानने का कोई कारण नहीं है नित्य हो सकता है हम कहते हैं कि हमको व्याप्ति ज्ञान नहीं है कहते हैं हम यही सिद्ध करते हैं उनमें अनुमान से सिद्ध करते हैं अनुमान से तो राघव ज्ञान से हम ये सिद्ध कर देते हैं इसलिए उसके लिए व्याप्ति तो मिलेगा भी नहीं इस प्रकार इसलिए कभी कभी पूछते हैं उनका जो इस प्रकार सिद्धांत तो है इसका मूल में और कुछ मूलभूत है नयायिका सिद्धांत का मूलभूत खोजें खोजेंगे बहुत ज्यादा में मिलेगा कि ऐसा उनका मान्यता बहुत में उन्तित में उन्तित में उन्तित में है। बहुत ज्यादा में अंतिम में वो मिलेगा ठीक है कहते नित्य में एकत्व भाषते भाषते कैसे भासमान हो जाएगा तो उसके लिए लाघव ज्ञान से वो नित्य कहते हैं अच्छा अबे इसको कहते हैं कि ये न चो ये भी एकत्व तो नहीं हो पाएगा तो ये नित्य ज्ञान व निष्ठा आपने कह दिए। अभी ईश्वर नित्य ज्ञान वाला है ऐसा सिद्ध हो गया क्या ये जो नित्य ज्ञान वाला कोई होगा ऐसा तो आप अभी अनुमान कर रहे हैं अनुमान सिद्ध होने से पहले आपको ये नित्य ज्ञान का सिद्धि नहीं है तो नहीं है तो आप इस प्रकार की एकत्व तो अनुमिति का फल कैसे आपको दिख जाएगा अभी तो अनुमान आपका हुआ ही नहीं कहते हैं आगे ईदृश एकत्व से नित्य ज्ञान अनुमित है प्राग अनुपस्थितत्वेन नादृश अनुमितो भान असम्भवात ये जो एकत्व का आप स्वरूप कह दिए ये नित्य ज्ञान अनुमित होने से पहले उपस्थित नहीं होगा तादृश अनुमितो हो भान क्योंकि इसका घटक रहेगा नित्य ज्ञान वनिष्ठ तो नित्य ज्ञानवन नित्य ज्ञान ये अभी तक तो सिद्ध ही नहीं हुआ तो अनुमिति से प्राक में इस प्रकार के नित्य ज्ञान का भान होगा ही नहीं चेत अत्र कैचित तो इस विषय में कुछ लोग अभी समाधान देते हैं सामानकरण्य सम्बन्धे न ज्ञानादौ आश्रयगत एकत्व अनुमित भाषा थे सामानधिस्करण्य न अभी ईश्वर में एकत्व रहेगा और ईश्वर में ज्ञान भी रहा अभी हम ईश्वर का ज्ञान एक है तो ईश्वर का ज्ञान में जो एकत्व का भान होता है भान होगा ये एकत्व किस प्रकार की कह रहे हैं कहते ईश्वर एक होने से ईश्वर में एकत्व संख्या रहेगा ये एकत्व संख्या ईश्वर का ज्ञान में भान हो जाएगा सामान अधिकरण संबंध में कहते ईश्वर का एक क्यों मान ली है कहते लाघव तो ईश्वर एक हो गया और ईश्वर का जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान में सामान अधिकरण संबंध से ज्ञान का आश्रय एक ज्ञान का आश्रय कौन होगा ईश्वर उसमें एकत्व रहा ये एकत्व सामान अधिकरण्य सम्बंध से ज्ञान में भान हुआ ये सामान अधिकरणीय संबंध का यह स्वरूप क्या होगा क्या चीजें ये सामान अधिकरण्य अभी एकत्व तो को लेकर के हम रख दिए ज्ञान में ये किस संबंध से चला गया हम कह दें सामान अधिकरण ऊपर में कह दिया ये नीचे में होने से कैसा होगा ये एकत्व तो किस में रहेगा किस सम्बन्ध से समवाय सम्बन्ध से तो ये एकत्व तो समवायि स्व पद से ले लीजिए एकत्व तो। स्व समवायी कौन हो गया ईश्वर इसमें ज्ञान किस समझ से रहेगा स्व तो समवायी समवेत कौन हो जाएगा तभी तो शो ज्ञान में किस समस्या आ जाएगा शो समवायी समवेतत्व ये हो गया यहाँ समानकरण में सम्व स्व तो समवायी समवेतत्व ये संबंध है ना ज्ञान आश्रयगत एकत्व अनुमित भासते आश्रयगत एकत्व आश्रयगता धीश्वर ईश्वर में जो एकत्व है वो सामान्य आदि करने संबंध है ना ज्ञान में भान हो जाएगा अभी ज्ञान में साक्षात एकत्व का बात नहीं हुआ अन्यत्र एकत्व है आप अन्यत्र दिखा रहे हैं तो ये कोई वास्तविक चीज नहीं हुआ और दूसरा चीज है कि टीका में देखिए दिया अत्रित अत्र के प्रतिक्रिया है उसके आज ननु आश्रयगत एकत्व समानाधिकरण्य सम्बन्ध न ज्ञान इच्छा दिशु भान उपगम्य होती आश्रय में एकत्व तो है सामानाधिकरण संबंध न ज्ञान और इच्छा में भान होता है ऐसा आपने कहा वो होने पर भी न एक ईश्वर सिद्धि अभी मान लीजिए कि दो तीन ईश्वर होंगे प्रत्येक ईश्वर में एकत्व तो रहेगा रहेगा और प्रत्येक ईश्वर में ज्ञान भी होगा तो होने पर अभी क्या हुआ प्रत्येक ईश्वर का जो ज्ञान उसमें स्व समवाय सम्व स्व समवायी समवेतत्व सम्बन्ध तो न उस ईश्वर में रहने वाला एकत्व का भान हो जाएगा तभी तो ईश्वर एक इसके द्वारा तो सिद्ध नहीं होगा पहले कहा था कि लाघव से लेंगे अभी पूर्व पक्ष शंका करता है अगर आप सामान संबंध है न ज्ञान में एकत्व दिखाना चाहते हैं तो हम कहेंगे ये क्यों होगा ईश्वर तो को एक क्यों मान लेंगे नाना ईश्वर मानने से भी तो आपका ए, ज्ञान में एकत्व आ जाएगा अभी कहते हैं ईश्वर नाना पी तदश्वरगत ज्ञानादिश तीश्वरगत एकत्व से समान अधिकरण्य सम्बन्ध है न भान ईश्वर नाना हो गया होने पर भी तत्द ईश्वर में रहने वाला जो ज्ञान उस ज्ञान में तत्त ईश्वर में रहने वाला एकत्व समान न भान हो गया से बाधक अभाव असुरंतरम आह यदा ये टिका कर दिए यदवा के अनुसार यह पांच नंबर टिप्पणी इस पुस्तक में दिए हैं साक्षात संबंध है न एकत्व अन्या अनुरोध है न यदवा कल्प अर्थात रामरुद्रिकार जो कह रहे हैं ये तर्क बहुत दृढ़ नहीं हुआ है इसलिए टिप्पणी ये बात करे है क्योंकि रामरुद्रिकारहे नाना ईश्वर मानने पर भी तो ये हो जाएगा क्या एक नाना ईश्वर का निराकरण हुआ ना लाघव तर्क से नाना ईश्वर लेंगे नहीं तो फिर आप नाना ईश्वर ये बात क्यों कह रहे हैं तो इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं कि आपको ज्ञान में साक्षात एकत्व तो का बात कहना चाहिए आप अभी आश्रय में एकत्व तो दिखा करके समानाधिकरण न कर ये बात ग्रहणीय नहीं है ऐसा कहने से द्वितीय कल दे रहे हैं यदा द्वित्व दु असमिकरण एकत्व तद विषय तद विषय अनुमिति का विषय लाभव ज्ञान सहकृत mantra, जो अनुमिति अनुमिति का विषय जो ज्ञान कृति इच्छा इत्यादि हो रहे है उनमें जो एकत्व एक दु असमिकरण रूपम तो है एकत्व का अर्थ हो गया द्वित्व असमानधिकरणत्व दो घट है तो दो घटों में दोनों घटों में एकत्व तो रहेगा और द्वित्व किस घट में रहेगा दोनों दो में रहेगा ये जो द्वित्व रहा ये एकत्व तो का समानाधिकरण हुआ हुआ घटों में एकत्व तो भी है द्वित्व भी है तो एकत्व तो समानाधिकरण अधिकरण में द्वित्व हो गया जहां इसी प्रकार की नहीं होगा अर्थात तो एकत्व तो है और द्वित्व नहीं है एकत्व तो है और द्वित्व नहीं है ईश्वर आप क्या दोष दिखा दे राम का दिखा दे कि नाना ईश्वर मानने पर भी तो ये हो जाएगा प्रत्येक ईश्वर में अपना अपना ज्ञान होगा तो वो ईश्वर को तो एक, तो एक तो हम ज्ञान में समानाधिकरण संबंध से लें कहते हैं मान लीजिए कम से कम दो ईश्वर भी मान लेंगे तो दो ईश्वर मानने से ईश्वर में जो एकत्व तो रहा वो द्वित्व का समानाधिकरण हुआ समानाधिकरण हो गया तो हम अभी विशेषण दे देंगे कि द्वित्व असमानाधिकरण ईश्वर तो में ज्ञान है ईश्वर में एकत्व है और ईश्वर में अगर द्वित्व भी रह जाएगा अर्थात दो ईश्वर अगर हो जाएंगे तब ईश्वर में द्वित्व भी हो गया तो ये जो एकत्व भी ज्ञान में आ रहा है ये द्वित्व समानाधिकरण हो जाएगा किंतु हम कह देंगे द्वित्व असमानाधिकरण तो द्वित्व असमानधिकरणत्व तो यही एकत्व का अर्थ हो जाएगा द्वितीय असमानधिकरणत्व अगर एकत्व होगा तो अर्थात वहां द्वित्व है जिस एकत्व को हम द्वितीय असमानधिकरणत्व रूप कहेंगे तो, कहें तो ये एकत्व क्या है कहते हैं द्वितीय असमानधिकरणत्व अर्थात वहाँ द्वित्व है नहीं है तो ये समाधान दे रहे हैं द्वितीय असमानधिकरणत्व यही एकत्व का अर्थ हो जाएगा ज्ञान में एकत्व तो आ रहा है और वो एकत्व द्वित्व असमानधिकरणत्व अगर वो ईश्वर में द्वित्व रह जाएगा तो द्वित्व समानाधिकरणत्व आ जाएगा अर्थात तो दो ईश्वर नहीं होंगे ये समाधान दे दिया दुतित्व असमानधिकरणत्व रूपम एकत्व तद विषय अनुमिति का विषय लाघव ज्ञान सहकृत जो अनुमति जिसका विषय हो रहा है की ज्ञान इच्छा कृति इत्यादि ये सब में जो एकत्व का भान हो रहा है वो एकत्व द्वित्व असमानाधिकरण ये एकत्व का अस्थ हो गया, तो फिर दो ईश्वर हो, हो पाएंगे कहते तो इस प्रकार की एकत्व हमको अनुमिति से भान हो रहे हैं तो होने से कहेंगे और दो ईश्वर नहीं होंगे ठीक है दो ईश्वर तो नहीं होंगे अभी एक जीव हुआ और एक ईश्वर हुआ अभी द्वित्व किस में रहेगा दोनों में रह जाएगा दो ईश्वर है क्या नहीं है किंतु ईश्वर में द्वित्व रहा अभी ईश्वर ज्ञान में द्वित्व असमानधिकरण करणत्व आ जाएगा नहीं आएगा तो जीव को लेकर के भी ईश्वर में द्वित्व हुआ और हमारा एकत्व का अर्थ क्या कहा गया था द्वित्व असमानधिकरण अभी ईश्वर में तो द्वित्व ही आ गया तो इसलिए क्या आ गया ईश्वर का ज्ञान में द्वित्व समान आ गया तो ये आगे दोष अधिकार हैं नीव ईश्वर गुत्व समान सामान अधिकरण्य से वो ईश्वर ज्ञान आदो सत्वात जीव ईश्वर ये दोनों को लेकर के द्वित्व हो जाएगा तो ईश्वर में भी जित्व आ जाएगा जित्व सामानाधिकरण ये ईश्वर ज्ञान में आ जाएगा आ जाने से ईश्वर ज्ञान आदव सत्वात अभी एकत्व नहीं आएगा क्योंकि एकत्व का अर्थ आप कहे थे असमान अधिकरण अर्थात असामान्य ने अभी द्वित्व समान ने आ गया ईश्वर में द्वित्व कैसे आ गया जीव और ईश्वर को लेकर के ठीक है अभी ये जो द्व मिला जिस को दामिकरण ने दिखा दिए ये द्वित्व कहाँ कहाँ रहा जीव में भी द्वित्व रहा तो ये द्वित्व अभी दुखवध हुआ दुख वोन हो जाएगा जीव ते दुख व निष्ठ गया इसी द्व का सामान ये द्वित्व जीव में रहा ना ईश्वर में रहा ये द्वित्व ईश्वर में रहेगा ना जीव में रहेगा ये द्वित्व अलग अलग हो जाएगा जो दुव अभी रह, रह रहा है ईश्वर में वो द्वित्व जीवो में रहेगा ना जीवो में अलग द्वित्व और ईश्वर में अलग द्वित्व हो जाता है एक ही द्वित्व तभी तो द्वित्व खोएंगे उसको द्वितो संख्या तो, तो, तो, तो अभी ये जो दुत्व है हम दुख को छोड़ दें पहले जो द्वित्व है ये द्वित्व जीवो में रहा ना ईश्वर में रहा ये समान है ना अलग हो गया समान है तो ये द्वित्व समान है किंतु तो एक जगह में वो मतलब दुखवध में रह गया अन्य रहता है दुख अभाव में भी रहता है किंतु तो दुखवध में रह गया वही द्वित्व एक ही है तो एक ही द्वित्व दुखवध में भी रह गया ऐसा नहीं कि जीवन में रहने वाला द्वित्व अलग है ईश्वर में रहने वाला द्वित्व अलग है उन्हें एक ही द्वित्व है कभी दुखबोध वृत्ति हो गया ये द्वित्व तो हम अभी लक्षण में दे देंगे आप जो दु को दिखा दिए ईश्वर में वो द्वित्व दुखपत वृत्ति है हम द्वित्व को ईश्वर से अगर निराकरण करना चाहेंगे क्या विशेषण दे देंगे दुखपद अवृत्ति तो दुखवध अवृत्ति द्वित्व का समान अधिकरण्यम ये अभी ईश्वर ज्ञान में आ जाएगा नहीं आएगा ईश्वर ज्ञान में कौन सा द्वित्व का समान आ जाता था दुखवद वृत्ति द्वित्व का समान अधिकरण आ जाता अभी हम क्या विशेषण दे दिए दुखवत अवृत्ति इस प्रकार की द्वित्व का समान अधिकरण अभी आएगा ईश्वर ज्ञान में तो द्वित्वृत्ति दुखवत वृत्ति द्वित्व का असमान अधिकरण हम किसमें आएगा ईश्वर को नहीं किसमें आ रहा है ये हम समानाधिकरण अधिकरण कहा दिखा रहे थे एकत्व कहाँ दिखा रहे थे ईश्वर ज्ञान में एकत्व दिखा रहे थे ना तभी नवृत्ति द्वित्व असमान अधिकरणम अथवा असमान अधिकरण्यम ये किस में आया ईश्वर का ज्ञान में ईश्वर का ज्ञान में क्या आ गया अवृत्ति द्वित्व का असमान अधिकरणीय आया और दुखवध वृत्ति द्वित्व का दुखवध वृत्ति द्वित्व इसका समान अधिकरण नहीं आ गया तो दुखवोध अवृत्ति द्वित्व कह देंगे तो उसका समान अधिकरण नहीं आएगा दुखवत अवृत्ति जो द्वित्व उसका वो द्वित्व ईश्वर में रहेगा क्या दुखवत अवृत्ति द्वित्व दुखवत अवृत्ति द्वित्व अभी हम जीव ईश्वर लेकर के विचार कर रहे हैं जो दूत जीव ईश्वर में रहा ये दुख पद वृत्ति है ना दुखपत अवृत्ति जीव और ईश्वर में जो दूतो रहा वो द्वितो दुख पद वृत्ति है ना दुखपत दुकारत अवृद्धि है जीव ईश्वर में दूतो रहा यह द्वित्व दुखपोध अर्थात जीव दुख वाला है तो ये द्वितीय दुख पद हुआ तो दुखवत वृत्ति जो हुआ ऐसा द्वित्व का सामान ईश्वर ज्ञान में आ जाता था आ जाता है क्योंकि हम जीव ईश्वर को लेकर के द्वित्व कह सामान अधिकरण आ गया अभी हम कह देंगे द्वित्व दुखवत अवृत्ति द्वित्व दुखवत अवृत्ति द्वित्व ये जो जीव ईश्वर में अभी द्वित्व रख रहे है ये दुखवत अवृत्ति द्वित्व है नहीं है तो इसी प्रकार की दुखवत अवृत्ति जो दू हुआ दुखवत अवृत्ति द्वित्व हाँ। दुखवत अवृत्ति द्वित्व तो इस प्रकार की द्वितो अभी है कहाँ दुखवत अवृत्ति द्वित्व अभी है ये द्वित्व जो द्वित्व है वो किस प्रकार के है दुखवत वृत्ति हम कहते हैं दुखवत अवृत्ति द्वित्व ये अभी है क्या नहीं है तो उसका सामान अधिकरण ईश्वर ज्ञान में आएगा क्या वो द्वित्व है क्या अभी दुखवत अवृत्ति द्वित्व है अभी जो द्वित्व है वो किस प्रकार के है जो द्वित्व है वो किस प्रकार के है दुखवत वृत्ति है हम कहते हैं दुखवत अवृत्ति द्वित्व ऐसा द्वित्व है क्या ऐसा है ही नहीं तो फिर उसका सामान अधिकरण आ जाएगा क्या नहीं आएगा तो क्या आएगा दुखवत अवृत्ति असामान अधिकरणियम ये किसका अर्थ हो गया एकत्व तो का तो ये एकत्व ईश्वर ज्ञान में आ जाएगा एकत्व तो का क्या अर्थ हुआ असामान अधिकरणियम इस प्रकार की आ गया एकत्व ठीक द्वित्व हाँ दुखवत् अवृत्ति द्वित्व असामान अधिकरणियम ये एकत्व का अर्थ हो गया ठीक है अभी दुखवत अवृत्ति द्वित्व का असामान अधिकरण्यम अच्छा अबे घट और ईश्वर ये दोनों में द्वित्व रहेगा रहेगा ये जो द्वित्व है ये दुखवत वृत्ति ना दुखवत अवृत्ति दुखवत अवृत्ति घट में भी घट में दुख है नहीं है ईश्वर में भी नहीं है कहते हैं। तो ये घट और ईश्वर को लेकर के हम दिखा दिए तो दुखव अवृत्ति हो गया आपका एकत्व का क्या लक्षण हुआ था दुखवत अवृत्ति द्वित्व असमान अधिकरण अभी घट ईश्वर को लेकर के जो दु हुआ ये दुखवध अवृत्ति है दुखवत अवृत्ति तो दुखवत अवृत्ति जो दु हुआ ये ईश्वर में रहा नहीं रहा रहा तो अभी ईश्वर ज्ञान में क्या समान अधिकरण आएगा ना असमान अधिकरण नहीं आ जाएगा तो ईश्वर ज्ञान में अभी क्या आ गया दुख अवृत्ति दुकत्व समान अधिकरण आ गया तो अब जो एक तो कह रहे थे वो गया नहीं गया इसलिए आगे और लक्षण और जोड़ देंगे ये जो जित्व आप अभी कहे ये घट में रहा ना ईश्वर में रहा दोनों में रहा तो आत्मा में रहा ना अनात्मा में रह गया तो इसलिए विशेषण दे देंगे आत्मा अनात्मा वृत्ति भिन्न सती तो आत्मा अनात्मा वृत्ति भिन्न तथा आत्मा तो अनात्मा उभय वृत्ति भिन्न सती इस प्रकार कह जाएंगे तो आप जो अभी जूतो दिखा रहे हैं वो आत्मा अनात्मा उभय वृत्ति है तो आत्मा अनात्मा उभय वृत्ति भिन्न सती दुख बहुत अवृत्ति ऐसा हमारा लक्षण हो जाएगा ऐसे पंक्ति आगे दिएगा देखिए देखिये नीव ईश्वर गरण से ईश्वर ज्ञानादो सत्व अभी द्वित्व सामान अधिकरण आ गया इसलिए बात हो गया कहते तो हम विशेषण दे देंगे अवृत्तित्व द्वित्व विशेषणीय जीव ईश्वर को लेकर के द्वित्व दिखा दिया तो वो द्वित्व को निराकरण करने के लिए हम दे देंगे दुखवत अवृत्तित्व ये किसका विशेषण दे देंगे दुखवत अवृत्ति कौन होना चाहिए द्वित्व इस द्वित्व का विशेषण दे देंगे आगे कहते हैं न से एवं घटे स्वरगत द्वित्व सामान अधिकरण्य से तत्र सत्वा तत्व ईश्वर ज्ञान में घट ईश्वर ये दोनों को लेकर के द्वित्व ईश्वर में रह जाएगा <coughs> ये भी दुखवत अवृत्ति है घटेश्वरगत तो द्वित्व सामान से तत्र सत्वा तत्व अर्थात ज्ञान में जो ज्ञान में हम एकत्व तो सिद्ध करना चाहते है तत्र तत्सत्वाद बाध बाध अर्थात आना चाहिए द्वित्व असामानधिकरण्यम अभी किन्तु तो आ गया द्वितीय सामान ये द्वित्व घटो ईश्वरों को लेकर के हो गया घटो ईश्वरों का द्वित्व का सामानाधिकरणियम ज्ञान में आ जाने से द्वित्व असामानधिकरण्यम माया नहीं आया तो फिर बाध हो गया बाद दान अधिकरण्य का तो नाच्य हम ऐसा नहीं करना क्या विशेषण देंगे आत्मा नात्म वृत्ति भिन्नत्वेन अभी द्वित्व से विशेषणीय अभी द्वित्व का नया विशेषण क्या कर दिए वृत्ति भिन्न पहले क्या दिए थे और अवृत्तित्व दित्व अभी दो विशेषण आ गया तो पूरा मिलाने से क्या हो जाएगा नात्म वृत्ति भिन्न सती दुखवत अवृत्तित्व सती द्वित्व असामानदिकरण ये विशेषण दे देंगे आत्मा आत्मात्म वृत्ति भिन्न द्वित्वशीय विशेषणीय आहु कुछ लोग क्योंकि कैचित से आरम्भ किया था तो कुछ लोग ऐसा कह दिए सिद्धांत कहते तन्न ये, ये बात नहीं होगा इतना परिश्रम ईश्वर है ज्ञान द्वय अंगीकार अभी ईश्वर में तो एक ईश्वर है किंतु ईश्वर में दो ज्ञान मान लेंगे तो कभी ये भी सिद्ध हो जाएगा आप कहेंगे कि लाघव तो लाघव प्रथम कहे थे कि लाघव ज्ञान से हम एक सिद्ध करते हैं तो कहते हैं कि आप इस प्रकार की जो लक्षण देते हैं ये लक्षण अगर हम दो ज्ञान मान लेंगे तो भी तो सिद्ध हो जाएगा इसलिए ये बात नहीं हो मतलब ये जो आप लक्षण देते हैं एकत्व का ये लक्षण नहीं बनेगा नया लक्षण देगा जो आपको लाघव ज्ञान से जो एकत्व का भान हो रहा है वो एकत्व किस प्रकार के स्वरूप है लाघव से एक मान लिए कहते हैं वो उसका स्वरूप क्या है जैसे दृष्टांत देने के लिए कहते चार आदमी इस कार्य के लिए क्या जरूरत है एक आदमी से हो जाएगा ठीक है ये आदमी का स्वरूप हो कैसा होना चाहिए स्वरूप समझते ना ये कार्य करने के लिए जो आएगा कितना ऊंचा होना चाहिए कितना बल होना चाहिए कैसा होना चाहिए इस प्रकार की ये दृष्टांत तो स्पष्ट है ना इसी प्रकार की एकत्व तो आपका लाघव ज्ञान से आ रहा है वो एकत्व का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं ईश्वरे ज्ञान द्वे अंगिकारे होती अभी मान लीजिए कि ईश्वर में दो ज्ञान रहा तो वो जो ज्ञान रहा ये आत्मा अनात्मा ईश्वर में भी दो ज्ञान रहा तो दो ज्ञान रहने से वो ईश्वर में दो ज्ञान रहा ज्ञान में दुख आयादृश एकत्र आत्मात्मय तो वो अच्छा ईश्वर में अगर हम दो ज्ञान अभी लिए तो दोनों ज्ञान में आत्मा नात्मा उभय वृत्ति भिन्न अभी ईश्वर एक है तो ईश्वर एक होने से आप घट ईश्वर को लेकर के द्वित्व नहीं कर पाएंगे जीव और ईश्वर को लेकर के द्वित्व नहीं कर पाएंगे ठीक है ईश्वर एक है ईश्वर अगर एक होगा ईश्वर में मान लीजिए एक ही ज्ञान के उस ज्ञान में आत्मात्म वृत्ति भिन्न सती दुखवत अवृत्तित्व तो द्वित्व समान अधिक द्वित्व असमान अधिकरणीय आ जाएगा क्योंकि ईश्वर आपको एक है तो ईश्वर का एक ज्ञान में ये असमान अधिकरणीय आ गया क्योंकि ईश्वर में द्वित्व ही है नहीं तो द्वित्व असामान अधिकरणीय आया ईश्वर का जो दूसरा ज्ञान है उसमें भी यह असामानधिकरण ईश्वर में तो द्वित्व है नहीं ईश्वर का दूसरा ज्ञान में भी द्वित्व असामान नहीं आएगा नहीं आएगा ईश्वर में दो ज्ञान है और ईश्वर में द्वित्व नहीं रहा तो ईश्वर का प्रत्येक ज्ञान में द्वित्व असामान नहीं आएगा क्योंकि ईश्वर में तो द्वित्व है नहीं तब ईश्वर में बहुत ज्ञान मानने पर भी प्रत्येक ज्ञान में ये आत्मात्मा वृत्ति भिन्न सती दुख बहुत अवृत्ति द्वित्व असामान अधिकरण आएगा क्योंकि इस प्रकार द्वित्व ईश्वर में नहीं है ईश्वर एक मानेंगे किंतु ईश्वर का ज्ञान नाना मानेंगे तो भी आपका ये एकत्व का लक्षण तो घट जाएगा ज्ञान मानेंगे परंतु तो ज्ञान में एक ही है ज्ञान में एकत्व आ जाएगा प्रत्येक ज्ञान में ये एकत्व आ जाएगा क्योंकि एकत्व का आप जो लक्षण कह रहे हैं वो प्रत्येक ज्ञान में घट जाएगा ही रहेगा प्रत्येक ज्ञान में एकत्व है। एक वो एकत्व किस प्रकार की है देखने में किस प्रकार की है कहते हैं इस प्रकार की है? कहते हैं। कहते हाँ ये तो आगे कहते ना एक व्यक्ति कार्य कर लेगा वो व्यक्ति तो देखने में कैसा है नित्य ज्ञान नित्य क्यों नहीं होगा दो चार भी हो नित्य भी हो नया एक लोग अनंत परमाणु नित्य मान लेते हैं उसमें कोई कठिनाई नहीं है अच्छा अभी तो एकत्व तो सिद्धि का विचार चल रहा है दो ज्ञान नहीं है आप स्वरूप तो कह दिए वो दो ज्ञान मानने पर भी ये स्वरूप को घटता है तो आप जो चले थे कि ईश्वर का ज्ञान में एकत्व रहेगा अर्थात ईश्वर का एक, तो तो एक ज्ञान होना चाहिए और आप एकत्व तो का जो स्वरूप कह दिए वो तो दो ज्ञान होने पर भी हो गया तो इसलिए ये आपका जो एकत्व का जो स्वरूप कहते हैं ये ठीक नहीं हुआ एकत्व का लक्षण जो दिए ये लक्षण ठीक नहीं हुआ एकत्व है कि उसका लक्षण ठीक नहीं हुआ ये लक्षण में दो ज्ञान मानने पर भी एकत्व प्रत्येक ज्ञान में रह गया ये नहीं होना चाहिए इसलिए कहते हैं वस्तु तस्तु वास्तव अर्थात एकत्व का क्या स्वरूप है कहते स्वाधिकरण वृत्ति स्वभिन ज्ञानकत्व एवं एकत्व स्व so, पद से लेंगे ईश्वर ज्ञान स्व अधिकरणावृत्ति स्व अधिकरण स्व पद से किस ले रहे हैं ईश्वर ज्ञान स्व अधिकरण कौन हो जाएगा ईश्वर हो जाएगा तो स्व अधिकरण अवृत्ति ये ईश्वर में रहेगा स्व अधिकरण अवृत्ति ये जो पदार्थ होगा वो ईश्वर में रहेगा नहीं रहेगा स्व अधिकरण अवृत्ति कैसी जो नहीं रहेगा स्व अधिकरण स्व ईश्वर ज्ञान उसका अधिकरण हो गया ईश्वर ईश्वर में जो नहीं रहे अच्छा मतलब कौन नहीं रहेगा ये आगे दे रहे हैं द्वितीय पद ये बहुप्री समास कर रहे हैं स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञान स्व स्व भिन्न ना ना स्व भिन्न सो सो तो भिन्न ज्ञान सो पद से किसको ईश्वर ज्ञान सो पद ईश्वर ज्ञान ये ज्ञान कहां रहेगा जीव में रहेगा तो ये हो गया स्व अधिकरण अवृद्धि जो जीव ज्ञान हुआ वो ईश्वर में रहेगा तो सो अधिकरण अवृद्धि हो जाएगा तो स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञानम ये ज्ञान कहाँ रहता है जी, जी, जी, जी। जीव में रहेगा तो स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञानम आगे क है तो क्या समास होगा बहुवी कहेंगे स्व अधिकरण अवृत्ति स्वभिन ज्ञानमश हमको बहुग्रीय समास से अन्य पदार्थ में लेना है ये अन्य पदार्थ कौन होगा कहेंगे यश्य स्वश्य हम अन्य पदार्थ इसके द्वारा किसी को भी कह सकते हैं जो अन्य पदार्थ हमारा उद्दिष्ट है क्या से ईश्वर ज्ञान लेना स्वय से स्व तो ईश्वर तो ज्ञान तो तो को हो रहा है स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञानम य अर्थात ईश्वर ज्ञान से तो स्वपद ईश्वर ज्ञान ले रहे हैं तो किंतु यसे कह करके इस प्रकार की यहाँ विग्रह है स्व अधिकरण अवृति स्वभिन्न ज्ञानम ये स्वयं नहीं तो स्वभिन्न ज्ञान स्व भिन्न ज्ञान किसका ज्ञान है अतः स्व भिन्न ज्ञान ये जीव से कहते नहीं तो स्व भिन्न ज्ञान ये स्वयं यहाँ मतलब विग्रह हम स्व में ले रहे हैं स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्नम ज्ञानम स्वस्य अर्थात ईश्वर ज्ञानस्य इस प्रकार की हुआ इसके द्वारा क्या प्रसिद्ध हो रहा है ईश्वर ज्ञान का अधिकरण हो गया ईश्वर ईश्वर में न रहे ईश्वर ज्ञान भिन्न ज्ञान ईश्वर का एक ज्ञान आप ले लिया कोई भी एक ज्ञान ले लिया आपने दो से दिखा दे कि दो ज्ञान होने पर भी आपका एकत्व एक लक्षण घट जाता है अभी कहेंगे शो से कोई ईश्वर का एक ज्ञान को ले लीजिए आप अगर पांच ज्ञान मानेंगे ईश्वर में तो भी एकत्व का अर्थ हो गया ईश्वर का कोई एक ज्ञान लेकर के उस ज्ञान का अधिकरण उसमें अपृति न रहे ईश्वर ज्ञान से भिन्न ज्ञान अगर आप ईश्वर में चार ज्ञान मान लेंगे तो प्रथम ज्ञान का अधिकरण में नहीं रहेगा बाकी तीन ज्ञान ऐसा होगा ईश्वर में चार ज्ञान माने जाते हैं स्व से प्रथम ज्ञान ले लीजिए स्व अधिकरण अवृत्ति बाकी तीन ज्ञान स्व भिन्न हुए स्व से ईश्वर का प्रथम ज्ञान बाकी तीन ज्ञान स्व भिन्न हुए तो वो जो स्व भिन्न ज्ञान तीन ज्ञान हो गए वो स्व अधिकरण वृत्ति हुए ना स्व अधिकरण अवृत्ति हो गए हम अभी लक्षण का घटक देते हैं स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञान अर्थात स्व अधिकरण में स्व भिन्न ज्ञान नही रह पाएगा क्योंकि स्व भिन्न ज्ञान स्व अधिकरण में वृत्ति होगा अवृत्ति होगा तो स्व भिन्न ज्ञान जो भी हो जाएगा स्व अधिकरण में नहीं रह पाएगा तो ईश्वर में फिर एकाधिक ज्ञान ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे कैसे? समझ क्या थी स्व अधिकरण स्व अधिकरण स्वपद से ईश्वर का प्रथम ज्ञान उसका अधिकरण कौन हो जाएगा ईश्वर उस अधिकरण में स्व भिन्न ज्ञान आवृत्ति नहीं रहना चाहिए अगर आप ईश्वर में क्या पहले दोष दिखा दिए दो ज्ञान मानने पर भी आपका लक्षण घट जाता है पहले कह दिए अभी अगर दो ज्ञानों मान लेंगे तो प्रथम ज्ञान को स्वपद से लेंगे स्व भिन्न ज्ञान द्वितीय ज्ञान हो जाएगा हो जाएगा वो स्व अधिकरण में रहा नहीं रहा रहा ईश्वर का ही है लेकिन हम लक्षण में दे रहे हैं स्व अधिकरण अवृत्ति होना चाहिए जो भी स्व भिन्न ज्ञान हो जाएगा वो स्व अधिकरण अवृत्ति होगा तो फिर एकाधिक ज्ञान हो पाएंगे जो भी दूसरा ज्ञान हो जाएगा वो उस अधिकरण में नहीं रहेगा अगर ईश्वर का दो ज्ञान मान लेंगे प्रथम ज्ञान से भिन्न दूतीय ज्ञान हुआ द्वितीय ज्ञान वो स्व अधिकरण वृत्ति हुआ हमारा लक्षण है स्व अधिकरण अवृत्ति इसलिए दो ज्ञान हो ही नहीं पाएंगे। अगर दो ज्ञान किसी अधिकरण में हो जाएगा तो उसमें स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न यह आ पाएगा? नहीं आएगा अभी एकत्व तो का ये अर्थ हुआ स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञानक ये हो गया यश से किसको ले रहे हैं ईश्वर ज्ञान उसमें रहेगा स्व अधिकरण अवृत्ति स्व भिन्न ज्ञानकत्व यही ईश्वर ज्ञान में रहेगा यही एकत्वम का अर्थ हो गया अर्थात दो नहीं रहेंगे उस अधिकरण में ईश्वर में ओम शंकर शंकराचार्य केशवरा भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गृह मूर्तिभागिने दक्षिण मूर्त ओ शांति क्षां